अरे सर ऐसे काम नहीं चलने वाला है ऊंट एक जानवर है और आप खुद उस पर सवार थे वो आपके हिसाब से ही चल रहा था तो ऊंट की वजह से जो कुछ भी टूटा फूटा है वो सब आप ही को देना होगा हाँ हाँ सही बात है आप ही को देना होगा उसके साथ आए अन्य लोगों ने भी उसी के सुर में सुर मिलाकर बोलना शुरू कर दिया ओह तुम लोगों का अब ज्यादा हो रहा है ठीक है हम वहां चोर को पकड़ने के लिए गए थे कोई पिकनिक नहीं मना रहे थे अब अगर तुम्हें कुछ हर जाना चाहिए तो जाकर उस चोर से लो समझे सुनिधि ने उन्हें धमकाते हुए कहा इसके बाद उसने वहां खड़े आदमी के हाथ से हर का बिल ले लिया बिल देखते ही सुनिधि के होश उड़ गए पांच लाख इतना नुकसान पागल बना रहे हो हमें मैडम ये सिर्फ बर्तन और मसालों का बिल नहीं है काफी मेडिकल स्टोर भी है वहां पर उनका भी नुकसान हुआ है हम आपको एक एक नुकसान का हिसाब दे सकते हैं आप खुद सब कुछ मैच कर लेना और हम किसी चोर वोर को नहीं जानते आपकी वजह से ही यह नुकसान हुआ है तो आप लोगों को ही सब जाना भरना सुनिधि के हाथ से बिल ले लिया और फिर इसे दोनों तरफ देखने के बाद और जोर से हंसने लगा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर विक्रांत को क्या हो गया थोड़ी देर तक जोर जोर से हंसने के बाद विक्रांत ने उस आदमी का कॉलर पकड़कर खुद की तरफ खींचा और फिर उसके करीब जाकर बोला ये, ये तुम्हारा है। नहीं विक्रांत ने हंसते हुए कहा अरे भाई तुम लोग अभी कच्चे खिलाड़ी हो तुम्हें अभी हरजाना वसूला नहीं आता है सुनो मेरी बात तुमने इस लिस्ट में सिर्फ चीजों के नुकसान की बात की है किसी तरह के मानवीय नुकसान की बात नहीं की है तुम लोगों को सही से डील करना आता ही नहीं है मतलब सर मैं कुछ समझा नहीं उस आदमी ने अपने सिर को खुजाते हुए कहा मानवीय नुकसान मतलब अब जैसे ऊंट तुम्हारे मार्केट में भाग रहा था तो हो सकता है कि उसके सामने आ जाने से किसी की टांग टूट गई हो या कोई अपंग हो गया हो इस तरह के नुकसान का कोई जिक्र नहीं है सोचो अगर इस लिस्ट में तुमने इस तरह के किसी नुकसान का जिक्र किया होता तो तुम्हारे हर जाने की राशि कितनी ज्यादा होती तुम लोग मनचाहा पैसा मांग सकते थे समझे सर लेकिन ये गलत होता ना उस गोल्डन बाल वाले आदमी ने कहा भगवान कमाल के आदमी हो यार तुम तो हद है मैंने आज तक इतने लोगों को पैसे वसूलते हुए देखा है लेकिन तुम लोग तो सच में किसी काम के नहीं हो विक्रांत उन्हें इस तरह से समझा रहा था कि मानो वो उनका सीनियर हो तुम सब बेवकूफ हो तुम्हारा मकसद सिर्फ पैसा हासिल करना है ना तो फिर थोड़ा बहुत झूठ तो चलता ही है यार सभी सामान टूट गए लेकिन किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा अब अगर तुम इस लिस्ट में अगर ये मेंशन कर दोगे कि इस घटना से लोगों को भी नुकसान हुआ है तो फिर मैं भी नर्वस हो जाऊंगा तुम खुद सोचो अब अगर किसी इंसान को ऊंट की वजह से कोई अंदरूनी चोट लगी होगी तो फिर मैं उसकी सच्चाई भला कैसे पता लगाऊंगा तो फिर उस आदमी ने पूछा अभी भी वहां खड़े लोगों को विक्रांत की सारी बात समझ में नहीं आ रही थी देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं एक बार तुम अपने लिस्ट में किसी आदमी के घायल होने की बात लिख दोगे तो फिर तुम्हें मिलने वाला हरजाना भी काफी बढ़ जाएगा ना अभी तो तुम्हारा हरजाना काफी कम है मात्र पांच लाख रुपये इसे तुम आराम से दस पंद्रह लाख का बना सकते हो कैसे मतलब ये कुछ ज्यादा ही पैसा नहीं है अभी भी उस गोल्डन बाल वाले आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तुम मेरी बात सुनो यार मंदबुद्धि हो तुम अगर मैं तुम्हारे हर जाने की राशि देखूंगा तो मैं चौंक जाऊंगा और फिर पक्का है तुम लोगों से इसे कुछ कम करने के लिए कहूंगा फिर तुम लोग भी थोड़ा कम करोगे मान लो तुमने पचास भी कम कर दिया तो मुझे लगेगा कि मेरा बहुत फायदा हो रहा है पचास की छूट मिल रही है मुझे फिर मैं तुम्हें आसानी से यह पैसा दे नहीं दूंगा बताओ ओ हाँ विक्रांत की बातें सुनने के बाद उन लोगों को फील हुआ कि सच में उन्होंने हर की राशि बहुत कम फिक्स की हुई थी विक्रांत ने मन ही मन सोचा कि मैंने खुद दस हजार बार से भी ज्यादा लोगों से हर जाने वसूले हैं और तुम लोग मुझे ही लूटने आ गए फिर उसने कहा देखो अभी तुम लोग सीख रहे हो एक बात और जान लो ये पुलिस स्टेशन है और अगर यहाँ तुम बड़ा हाथ मारने की कोशिश करोगे तो हमारे पास बहुत जेल खाली पड़ी है हम तुम्हें जेल में भी ठूस सकते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए उस आदमी ने विक्रांत से पूछा देखो दो रास्ते हैं पहला तो मीडिया की मदद से हम पर प्रेशर डालने की कोशिश करो कोई रिपोर्टर ले आओ या फिर खुद ही कोई कैमरा वैमरा और माइक लेकर आओ उसके बाद अपनी सारी बात हमारे आगे रखो तब तुम अगर अपने हर वाली बात रखोगे तो हम तुम्हें अरेस्ट भी नहीं कर पाएंगे अच्छा और दूसरा जाओ और जाकर हमारे सीनियर से मिलो मैं तुम्हें चीफ पुलिस ऑफिसर का नंबर और एड्रेस दोनों दे देता हूं फिर अपने किसी आदमी को स्टेशन पर लिटाकर उनके पास पहुंच जाओ फिर पक्का है तुम्हें पैसे मिल जाएंगे ओह ऐसा उस आदमी की नजरों में विक्रांत की इज्जत बढ़ गई थी वो बड़े सम्मान की नजरों से विक्रांत को देख रहा था उसे यह लगा कि विक्रांत उसकी मदद कर रहा है वो उसका भला चाहता है लेकिन वहां खड़े सभी पुलिसकर्मी अच्छे से समझ रहे थे कि अगर उसने विक्रांत के तरीके से पैसे निकलवाने की कोशिश की तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है विक्रांत तुम क्या बकवास कर रहे हो तुम उन्हें क्या उल्टा सीधा सिखा रहे हो और तुम सीनियर ऑफिसर का भी नाम ले रहे हो पुष्कर ने गुस्से से विक्रांत को डांटते हुए कहा थैंक यू सर थैंक यू उस गोल्डन बाल वाले आदमी का नजरिया विक्रांत को लेकर बदल चुका था उसने तुरंत ही कहा सर आपने हम सभी लोगों के लिए इतना सोचा तो फिर हम आपके साथ बेईमानी नहीं कर सकते मैं ईमानदारी से कहूं, तो वो बिल गलत था हम अब आपको डिस्काउंट करके बता रहे हैं कि हमारा कुल एक लाख रुपए का नुकसान हुआ है अब आपको भी इतना पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा भी काम हो जाएगा उस ब्लाइंड की बात सुन विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया वो उसकी तरफ लाल आंखों से घूरता हुआ मुड़ा और फिर बोला मैं तुम्हारा फायदा कराने की बात कर रहा हूँ और तुम तो मुझे ही बेवकूफ बनाने में लगे हो विक्रांत का गुस्सा देख उसके साथ वाले सभी आदमी वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे वो ब्लाइंड भी खुद को बचाने के लिए कोई एक्सक्यूज ढूंढने लगा तभी वहां किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई विक्रांत सर विक्रांत सर विक्रांत सर कौन है उछी पल में एक बेहद खूबसूरत सी महिला अंदर आती हुई दिखी उसकी बड़ी बड़ी आंखें और अच्छी खासी पर्सनैलिटी हर किसी को खुद की तरफ आकर्षित कर रही थी वो अंदर की तरफ बढ़ी चली आ रही थी उसे धड़ल्ले से भीतर घुसते देख पुष्कर ने कहा यह जांच यूनिट का ऑफिस है या कोई सब्जी मंडी जिसे देखो वही मुंह उठाए चला आ रहा है, है राघव ने उस के पीछे -पीछे आते हुए कहा वो रहे विक्रांत सर मिल लीजिए उस औरत ने दौड़कर विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए कहा थैंक यू सर थैंक यू सो मच आपकी वजह से आज मेरा हाथ बच गया थैंक यू सो मच रश्मि के बेहद मुलायम हाथों के स्पर्श ने विक्रांत के भीतर करंट दौड़ाने का काम कर दिया था फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा अरे इट्स ओके ये तो मेरी ड्यूटी है तभी रश्मि के साथ आए हुए एक आदमी ने विक्रांत के हाथों में ब्रीफकेस केस पकड़ाते हुए कहा सर ये हमारी तरफ से आपके लिए दस लाख रुपए का छोटा सा तोहफा प्लीज मना मत कीजिएगा